टूटी मटकी गोपाल दिन में कई बार नदी पर जाता दो घड़ों में पानी भरकर लाता एक घड़े में दरार थी जिसमें से पानी टपकता रहता घर पहुंचते पहुंचते उस घड़े में आधा पानी ही बच पाता जिस घड़े में दरार नहीं थी वह घड़ा गर्व के साथ कहता मुझे देख मैं एक भी बूंद पानी नहीं गिराता हूँ पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता हूँ दरार वाले घड़े को बहुत दुख होता एक दिन उसने गोपाल को अपना दुख बताया मुझे माफ कर दो तुम कितनी मेहनत करके पानी ढोकर लाते हो मगर मैं तो उसमें से आधे पानी को बहा देता हूँ गोपाल मुस्कुराने लगा। दरार वाले को प्यार से देखा और बोला घर की ओर जा रही इस के किनारे सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। उन्हें तो देखो हाँ रास्ते में बहुत खूबसूरत फूल खिले थे। दरार वाला घड़ा अपना दुख भूलकर फूलों फूलो का आनंद लेने लगा पर घर पहुंचते ही कम पानी देखकर फिर से पछताने लगा बोला सुंदर फूलों को दिखाकर मेरा दुख भुला दिया फिर भी मैं अपनी कमी को भूल नहीं पा रहा हूं गोपाल ने कहा तुम मेरी बात को ठीक से समझे नहीं हर रोज घर आते आते जो पानी तुम गिरा देते हो उससे ये पौधे पानी पीते हैं और इनमें फूल खिलते हैं मैं चाहता तो एक नया घड़ा खरीद सकता था लेकिन मेरे प्यारे घड़े तुमसे पानी पाकर इन फूलों में जान आ गई ये फूल खिलकर सबको खुशी देने लगे हैं तुमने ही तो इस काम में सहायता की है यह सुनकर दरार वाला घड़ा धीरे से मुस्कुराया और फूलों का मजा लेने लगा भारत की लोक